देवी भागवत पाँचवा स्कंध सुमेधा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत करता है अथवा सधवा या विधवा पतिव्रता स्त्री करती हैं तो उन्हें इस लोक में सुख एवं मनोभिलषित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वे स्थान प्राप्त करते हैं दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसी ही भक्ति हृदय में स्फुर्त हो जाती है व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है वह सदाचारी जीवन व्यतीत करता है वह नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं राजन तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो फिर तो तुम्हारे सम्पूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे भोपाल तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा तुम्हारे भवन में दुख नहीं ठहर सकेंगे फिर तुम्हारे स्त्री और पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे इसमें कोई संदेह नहीं है आदरणीय वैश्य अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो ये विश्व की अधिष्ठात्री है संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव ही है और इन्हीं से से संपन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद जाने पर बंध बांधो तुम्हारा आदर करेंगे फिर सांसारिक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए जो भगवती की उपासना नहीं करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है राजन अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वे संसार में दुख भोगते हैं शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है, है, सताने लगती वे बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते जो बिल्व पत्र करवीर कमल और चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं उन्हें अत्यंत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होता है भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं वे मानव इस लोक में प्रचुर धनी समस्त शुभ गुणों के भंडार तथा राजाओं के सिरमौर होते हैं